महाभारत आदि आदिपर्व पंचदशोध्याय आस्तिक का जन्म तथा मातृसाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नाग वंश की उनके द्वारा रक्षा सौ तिर्वाच मात्राही भुजगा सप्ताह पूर्व ब्रह्म विदां जन्मे जय श वो यज्ञ उग्र शर्वाजी कहते हैं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सौनक पूर्वकाल में नागमाता कद्रु ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी तस्य सापस्य त्यम प्रददोतम स्वार मृत तस्मे सुब्रताय महात्मने स चा प्रतिजग्राहदृष्टे न कर्मणा आस्तिको नाम पुत्र जग्गे महामना उसी साप की शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरदकारु को अपनी बहन ब्याह दी थी महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया तपस्वी च महात्मा च वेद वेदांग पारग समर्वोक पितृमातृभ आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकूल के भय को दूर करने वाले थे अथ दीर्घस कालस्य से नराधिपः यो नाराधिप आजहार महायज्ञ तस्मिन् मृत श्रुति तस्वृत् सत्रे तो सर्पाण वै मोचयामा सन्नागास्ति कसुम तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात पांडववंशी नरेश जन्मेज सर्पसत्रनामक महां यज्ञ का आयोजन किया ऐसा सुनने में आता है सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया भ्रतृश्य मातुलांश तथे व्यांसान तारास संत्या तपसा तथा उन्होंने मामा तथा भाइयों को एवं अन्य संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया इसी प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया व्रतविध ब्रह्मण स्वाध्यायत देवांश तर्पया मास विविध दक्षिण ऋषिस् ब्रह्मचर्य सत्या चिताम अपहृत्य गुरुम भारम पितृण संस जरत्कारुर्गत स्वर्गम सहित स्व पितामह आस्तिक्य धर्म चातम मुनि जरत्कारुसुमता कालीन स्वर्ग में भातिभा के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उन्न हो गए अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं ब्रह्मचरिय व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया कठोर व्रत का पालन करने वाले जरदकारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरदकारों ने दीर्घकाल के पश्चात लोक की यात्रा की भृग कुल शिरोमड़े इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है बताइए अब और क्या कहा जाए महाभारते आदिपर्वणि आस्ति पर्वणि सर्पाण मातृशाप प्रस्ताव पंचदशोध्याय